पतंजल योग सूत्र उपक्रमणिका योग सूत्रों को हाथ में लेने से पहले मैं एक ऐसे प्रश्न की चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा जिस पर योगियों के सारे धार्मिक मत प्रतिष्ठित हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार के सभी श्रेष्ठ मनीषी इस बात में एक मत हैं और यह बात भौतिक प्रकृति के अनुसंधान से भी एक प्रकार से प्रमाणित ही हो गई है कि हम लोग अपने वर्तमान सभी से सापेक्ष भाव के पीछे विद्यमान एक निर्विशेष निरपेक्ष भाव के परिणाम एवं व्यक्त रूप हैं और हम फिर भी उसी निर्विशेष भाव में लौटने के लिए लगातार अग्रसर हो रहे हैं यदि यह बात स्वीकार कर ली जाए तो प्रश्न यह उठता है कि वह निर्विशेष अवस्था श्रेष्ठतर है अथवा यह वर्तमान अवस्था संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो समझते हैं कि यह व्यक्त अवस्था ही मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है कई चिंतनशील मनुष्यों का मत है कि हम एक निर्विशेष सत्ता के व्यक्त रूप हैं और यह सविशेष अवस्था निर्विशेष अवस्था से, से श्रेष्ठ है वे सोचते हैं कि निर्विशेष सत्ता में कोई गुण नहीं रह सकता अतः वह अवश्य अचेतन है जड़ है प्राण शून्य है और यह सोचकर वे धारणा कर लेते हैं कि केवल इस जीवन में ही सुख भोग संभव है अतएव इस जीवन के सुख में ही हमें आसक्त रहना चाहिए अब हम पहले देखें इस जीवन समस्या के और कौन कौन से समाधान हैं पहले उनके बारे में चर्चा की जाए इस संबंध में एक प्राचीन सिद्धांत यह था कि मनुष्य मरने के बाद जैसा पहले था वैसा ही रहता है केवल उसके सारे अशुभ चले जाते हैं और उसका जो कुछ शुभ है वही अनंतकाल के लिए बच रहता है यदि तर्कसंगत भाषा में इस सत्य को रखा जाए तो वह ऐसा रूप लेता है कि यह संसार ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और इस संसार की ही कुछ उच्चावस्था को जहाँ उसके सारे अशुभ निकल जाते हैं और केवल शुभ ही शुभ बच जाता है स्वर्ग कहते हैं यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि यह मत नितांत असंगत और बच्चों की बात के समान है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शुभ है पर अशुभ नहीं अथवा अशुभ है पर शुभ नहीं जहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है सब शुभ ही शुभ है ऐसे संसार में वास करने की कल्पना भारतीय न्यायाकों के अनुसार दिवा देखना है फिर एक और मतवाद आजकल के बहुत से संप्रदायों से सुना जाता है वह यह कि मनुष्य लगातार उन्नति कर रहा है चरम लक्ष्य तक पहुँचने का सतत संघर्ष कर रहा है किंतु कभी भी वहाँ तक पहुँच न सकेगा यह मत ऊपर से सुनने में तो बड़ा युक्ति संगत मालूम होता है पर यह भी वस्तुतः बिल्कुल असंगत ही है क्योंकि कोई भी गति एक सरल रेखा में नहीं होती प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है यदि तुम एक पत्थर लेकर आकाश में फेंको उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा ना आए तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा यदि एक सरल रेखा अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो वह अंत में एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी अतएव यह मत कि मनुष्य का भाग्य सदैव अनंत उन्नति की ओर है उसका कहीं भी अंत नहीं सर्वथा असंगत है